की कक्षा का प्रारंभ करते हैं संध्या के मंत्रों में तीन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना आवश्यक है वो तीन बातें हम सबके लिए हैं हम सभी के लिए हैं पहली बात मंत्रों का जब प्रारंभ किया गया है तो उन प्रारंभिक मंत्रों में हम अपने साथ क्या करें इस पर विचार वहां पर किया गया है हम अपने साथ क्या करें सबसे पहले मंत्रों में इस पर विचार किया गया है जैसे ओम वाक वाक ओम भू पुनातु तुषि इन मंत्रों में हम अपने साथ में क्या करें दूसरे के साथ करना तो बात की बात है मेरा अपने साथ क्या कर्तव्य है मैं अपने साथ क्या करूं इस बात पर विचार किया गया है फिर आगे के मंत्रों में मैं समाज के साथ क्या करूं इस पर विचार किया गया है समाज के साथ मेरा व्यवहार कैसा हो समाज मैं, मैं मैं कैसे अपनी एक अच्छी छवि छोड़ू समाज में मैं ईश्वर भक्त कहलाने का अधिकारी कैसे बनूं ये दूसरी बात है और तीसरी बात जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि हम ईश्वर के साथ में कैसा व्यवहार करें मैं अपने साथ कैसे व्यवहार करूं एक बात मैं समाज के साथ कैसा व्यवहार करूं ये दूसरी बात और मैं ईश्वर के साथ में किस तरह का व्यवहार करूं कि जिससे मैंने जो लक्ष्य बनाया है जिसे पाने के लिए उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लू तो इन तीन बातों को जब हम ध्यान में रखकर संध्या के मंत्रों का उच्चारण करेंगे उनके अर्थों पर विचार करेंगे तो संध्या करने और करवाने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य सच्चे अर्थों में पूरा हो जाएगा तो कल आसमन मंत्र तक अपना पाठ हुआ था और मैं समझता हूं कि उसका सामान्य अर्थ सभी को स्मरण हो गया होगा वैसे इन मंत्रों के अर्थ पुस्तकों में भी दिए हुए होते हैं पुस्तकें भी आती हैं लेकिन यहां पर इन अर्थों पर विस्तार से विचार इसलिए किया जाता है कि किसी तरह से मंत्रों पर उनके अर्थों पर उसके व्याख्यान पर हमारी विशेष आस्था होकर के हम ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित भाव धारण कर लें हम कैसे ईश्वर को समर्पण कर दें हम कैसे ईश्वर के प्यारे बने इस दृष्टि से संध्या के मंत्रों पर अर्थ भी मिलते हैं लेकिन उन अर्थों पर विचार करने का मुख्य प्रयोजन इतना सा ही है कि जब किसी बात का व्याख्यान विस्तार से किया जाता है तो उसका भाव उसका जो जो प्रभाव है वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आज हम इंद्रिय स्पर्श मंत्र के संबंध में कुछ समझने का प्रयास करेंगे और वो इंद्रिय स्पर्श क्या है इंद्रियों को छूना भगवान ने हमें दस इंद्रियों का उपहार दिया है हालांकि इन दस इंद्रियों को सप्राणियों को दिया है लेकिन मनुष्य को छोड़कर के इन दस इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग या दुरुपयोग और कोई नहीं कर सकता क्योंकि पशु को तो न सदुपयोग का पता है न दुरुपयोग का उसे ज्ञान है वो तो बस तो प्रयोग कर रहा है किसने दी है इसके पीछे क्या उद्देश्य है कौन है इनका दाता कौन है इनका बनाने वाला पशु को इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं है तो मनुष्य ही एक ऐसा आचार व प्राणी है कि वो अपने संबंध में समाज के संबंध में और संसार के सब प्राणियों के संबंध में अच्छा और बुरा सोचने में स्वतंत्र है तो भगवान ने हमें दस इंद्रिया इसलिए दिए ताकि हम इन इंद्रियों का सदुपयोग करें और वो दस इंद्रिया कौन सी है ऐसे तो शब्द है स्पर्श रूप रस गंध ये शब्द का संबंध कान से होता है हम कान से सुनते हैं स्पर्श का संबंध पूरी त्वचा से है हम त्वचा से अनुभव करते हैं ठंडी का गर्मी का रूप का संबंध हमारी से है हम आपसे रूप का रूप का चित्र देखते हैं हम इस भगवान की बनाई हुई आप से ईश्वर की महिमा देखते हैं ईश्वर के दृश्यों को देखते हैं और गंध का संबंध है हमारी नाशिका से नाशिका के अंदर एक घ्राण है तो उस गंध इंद्रिय से हम पता लगा लेते हैं कि ये चीज मेरे खाने लायक है या ये, ये नहीं है और जिवा का जो संबंध है वो है रस से ये तो इन पांच जान ये पांच ज्ञानन्द्रियों में ये जो जिहा है ये कर्मेंद्रिय भी है और जान भी है जब ये बोलती है तो ये जानद्रिय हो जाती है और जब रस ग्रहण करती है तो उस समय ये कर्मेंद्रिय बन जाती है तो पांच जान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिय पांच कर्मेंद्रियों जैसे हाथ है पैर है और भी है जीव है तो इस तरह से पांच जान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया मिलकर के दस इंद्रियों का हमें स्वामी परमात्मा ने बना दिया है तो हम क्या करें इन इंद्रियों के साथ तो इस भाव को यहां पर मंत्रों पर विचार किया गया है इसलिए इसका नाम रखा गया है इंद्रिय स्पर्श मंत्र इस्पर्ष का मतलब छूना जैसे आजकल रे चिकित्सा चलती है रे चिकित्सा में क्या होता है स्पर्श से वो रोगी के रोग को ठीक करते हैं वो स्पर्श चिकित्सा क्या है जब हम किसी के शरीर को प्रेम से आत्मीयता से स्पर्श करते हैं रोग को दूर करने के लिए उसके स्पर्श में हम प्यार से जब स्पर्श करते हैं तो बहुत सारे लोग उसके दूर हो जाते हैं हो सकते हैं तो स्पर्श तो जब हम एक शत्रु का स्पर्श करते हैं तो उसके स्पर्श इस में एक हिंसा होती है एक आक्रोश होता है एक प्रतिशोध होता है लेकिन जब माँ अपने बच्चे का स्पर्श करती है तो उसमें आक्रोश नहीं होता उसमें हिंसा नहीं होती उसमें प्रेम का भाव होता तो स्पर्श स्पर्श में बहुत अंतर है तो यहां पर इस मंत्र में जो बताया गया है कि इंद्रिय स्पर्श मंत्र हालांकि इस मंत्र में सभी इंद्रियों का वर्णन नहीं है लेकिन उपलक्षण से सभी इंद्रियों का यहां पर ग्रहण कर लेना चाहिए पांच जान इंद्रियों का पांच कर्म इंद्रियों का तो अब मंत्र का प्रारंभ करते हैं पहले मैं बोलूंगा और फिर आप लोग बोलेंगे जिनके पास पुस्तकें हैं वो पुस्तकों से देख करके बोल सकते हैं पुस्तकें नहीं है तो मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं लेकिन आप बोले ये अच्छा होगा तो इंद्र स्तर्श मंत्र का मैं पाठ करता हूं पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे ओम वा व प्राणा प्राणा ओम चक्षु चक्षु ोत्रोत्र ओ ना ओं हृदय ओ कंठ शिरा आर भ्याम यशोबल ओ करतल कर, कर प्रेष्ठे कर अब इन मंत्रों में सबसे पहला वाक पद आया है और ये दो बार आया वाक वाक दो बार वाक इसलिए आया है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक तो ये कर्म इंद्रिय है और एक ये जान इंद्रिय भी है जब ये शब्दों का उच्चारण करती है जब ये कटु या मधुर बोलती है तो उस समय ये कर्म इंद्रिय का काम करती है और जब ये रस का ग्रहण करती है तो उस समय ये ज्ञान इंद्रिय का रूप धारण करके उस रस का ग्रहण करती है तो इसको स्पर्श इस क्यों करें तो इसमें कुछ क्रियाएं करनी होती है हालांकि क्रियाएं करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है क्रियाओं के पीछे जो हमारी भावना है वो भावना प्रधान अगर हम क्रिया करते हैं तो हम इस मंत्र से अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को बलवान बनाने के लिए ईश्वर से बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो दंगलियां हैं एक तो ये बीच वाली और एक ये की है। और बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेकर के मान लीजिए गर्मी बहुत पड़ रही है अभी सोके उठे हैं आलस है कुछ करने को मन नहीं कर रहा है लेकिन संध्या करनी है इच्छा है लेकिन शरीर जवाब दे रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि उस आलस्य को नष्ट करने के लिए जब हमारे शरीर पर ठंडे ठंडे जल के छीटे पड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि थोड़ा थोड़ा आलस्य दूर होने लग जाता है तो इसलिए यहाँ पर जो क्रिया भी है जैसे ओम वार वाक तो वाय हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और एक बीच की एक अनामी का तो मध्यमा और अनामिका अनामिका इसको बोलते हैं मध्यमा तो इन दो को जल से करके और फिर इस तरह से छुआते ओम वाप फिर थोड़ा सा जल दिया ओम प्राण प्राण ओम चक्षु चक्षु और क्रिया कपड़ते मंत्र को समाप्त करने के बाद ओम श्रोत्रम श्रोत्रम ओम माभि ओदय ओम कंठ शिव ओम, ओम, ओम बाहुभ्याम यशोबलम ओम करतल कर प्रेष्ठे अब इस क्रिया में शुरुआत की तरफ से करें तो शुरुआत करते हैं अपने दाएं हाथ से ओर अगर आप ऐसे करेंगे ओम वाक वाक ऐसा किया तो गलत हो जाए दाएं से बाएं तरफ करें ओम वाक वाक तो पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ तो इन दो पदों में बतलाया गया है कि हमारी जो ये वाक इंद्रिय भगवान ने हमें जो ये प्रदान की है ये बलवान बने कैसे बलवान बनेगी बहुत से लोगों का स्वभाव होता है कि वो बहुत ही बोलते हैं बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे अनावश्यक बोलते रहते हैं बोलने की आवश्यकता नहीं है जहां कम शब्दों में काम चलाया जा सकता है वहां कम शब्दों में हम बोल सकते हैं। लेकिन कम शब्दों में काम चलाया जा सकता था लेकिन फिर भी हमें से बहुतों का स्वभाव ऐसा होता है कि हम अधिक से अधिक शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक बोले अधिक से अधिक बोले उसमें क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा है क्योंकि बोलने से भी हमारी ऊर्जा का क्षय होता है एक घंटा व्याख्यान देकर के देख लीजिए गर्मियों में और पानी नहीं मिले तो आपको अंदर हो जाएगा कि एक घंटे में मेरी कितनी ऊर्जा व्यय होगी तो बोलने से भी हमारे शरीर की अग्नि अग्नि एक तो बढ़ जाती है और शरीर में जो जल की मात्रा है वो कम होने लगती है तो जो व्यक्ति व्यर्थ बोलता है अधिक बोलता है निस्सार बोलता है ठीक ढंग से उसका प्रयोग नहीं करता उसकी वाणी बलवान नहीं बनती तो वाणी को बलवान बनाने का मतलब है कि हमारी वाणी में तेजस्विता हो यानी थोड़े से शब्दों में मेरा प्रभाव बहुत लोगों तक हो जाए आपने अनुभव किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वक्ता होते हैं जो तो बोलते रहते हैं घंटे बोलते रहते हैं और पब्लिक सुनती रहती है टूट जाती है लेकिन फिर भी वो अपना बोलना बंद नहीं करते तो ऐसा बोलना व्यर्थ है तो हमारी वाणी की शक्ति का क्षय कब रुकता है जब हम अपनी वाणी को नियंत्रित करके बोलते हैं दूसरा यह है कि हम अपनी वाणी को बोलने से पहले मन पर अपनी दृष्टि डाले कि मन में जो विचार आ रहे हैं क्रोध के या किसी भी प्रकार के उद्वेग पूर्वक विचार आते हैं अगर मैं मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हीं विचारों को मैं वाणी द्वारा प्रकट कर दूं तो सामने वाले पर उसका क्या प्रभाव होगा वो ये विचार करें कि मैं जो कुछ बोलूंगा मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं कई मेरे द्वारा बोला होगा सामने वाले के अंदर उद्वेग तो पैदा नहीं कर देगा उत्तेजना तो पैदा नहीं कर देगा कहीं झगड़ा तो नहीं हो जाएगा तो इस तरह की बातों का विचार करने के लिए हमें मन की तरफ देखना होगा क्योंकि सबसे पहले मन में विचार उठता है और फिर वाणी पे आता है और वाणी के बाद फिर उ, उस वाणी को हम शब्दों द्वारा प्रकट करते प्रकट कर देते तो यहां कहा है कि वाणी को अगर बलवान बनाना है तो वाणी को नियंत्रित करने के लिए एक ही उपाय है कि हम कम से कम शब्दों बोलें और मधुर बोलें, सोच समझ करके बोलें। ऐसा ना हो कि मेरी वाणी का प्रभाव लोगों पर विपरीत पड़े और फिर संबंधों में खटास उत्पन्न हो जाए तो जितने झगड़े समाज में चलते हैं वो अधिकतर वाणी के कारण चलते हैं इसलिए कहा है कि वाणी का प्रयोग करने से पहले उसको तोलिए पहले तोलो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं जो व्यक्ति बोलने के बाद बोल, बोलने के बाद पछताता है वो व्यक्ति कोई बहुत समझदार नहीं है बोलने से पहले जो व्यक्ति विचार लेता है कि, कि मैं ऐसा तो नहीं बोल दू मैं ऐसा ही बोलूंगा कि जिससे मुझे बाद में पश्चाताप न करना पड़े वो व्यक्ति समझदार है तो वाणी से मैं दूसरे को कैसे सुख पहुंचाऊं मेरी वाणी में मिठास कैसे आए इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समय अनुसार वाणी का प्रयोग करते हैं सोच विचार के उस वाणी का प्रयोग करते हैं तो इसमें आया है कि वाणी मेरी जो है, मेरी जो कर्मेंद्रीय है इस कर्मेंद्रिय से जो मैं कर्म करूं वो कर्म मेरी लक्ष्मी का मेरे ऐश्वर्य वृद्धि करने वाला हो गया दूसरा है भोगेंद्रिय रश्म्रिय हम खाने पीने बहुत सावधान रहें लोग इस जीव के बच में होकर के वो वो चीजें खा जाते हैं जो उनके शरीर को अनुकूल नहीं पड़ती फिर भी खा जाते हैं किसी को मान लीजिए शुगर की बीमारी है डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि नहीं लेना है लेकिन फिर भी जब सामने रसगुल्ले आते हैं और रोक नहीं पाता है सोचता कोई बात नहीं इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा लूंगा लगवा ले भाई ठीक है लेकिन उससे रोग तो बड़ा है तो इससे क्या पता लगता है कि हमें जीव पर भी पूरा का पूरा नियंत्रण रखना चाहिए भोजन में बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन मेरे क्या अनुकूल है मुझे जो अनुकूल है मुझे उसमें से अपने भोजन का चयन कर लेना चाहिए तो इसलिए इसमें आया है कि वो ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय वाक वाक कि हमें दोनों पर काबू रखना है इसलिए जो वाणी पर और जिहा पर काबू कर लेता है वो व्यक्ति संसार में सबसे प्रेम पाता है यश पाता है और जो इस रसना इंद्रिय पर रसना इंद्रिय पर जो काबू नहीं रखता वो रोगी हो जाता है डॉक्टरों का धंधा किस माफ करना भी आप में से कोई डॉक्टर तो ग्रहण ही उठान तो डॉक्टरों का धंधा किन पे चलता है रोगियों से और रोगी कौन पड़ते हैं जो खाने पीने के समय में विचार नहीं करते तो डॉक्टर कभी प्रार्थना नहीं करेगा कि सर्वे भवंतु सुखि सर्वे संत निराम वो क्यों प्रार्थना करेगा क्योंकि वो अगर प्रार्थना करेगा तो, तो उसका तो धंधा ही चौपट हो जाएगा सर्वे भवंतु सुखना तो डॉक्टर प्रार्थना नहीं कर सकता वो तो ये कहेगा कि सर्वे भगवंत रोगिना सर्वरो सभी रोगी हो जाए ताकि मेरे पास लोग आए और मेरा मेरा जो है परिवार मेरा सम्मान मेरे पास धन खूब बढ़े तो इसलिए हम जितना ही अधिक खाते हैं वो वो डॉक्टरों के लिए खाते हैं थोड़ा हम अपने लिए खाते हैं और अधिक हम डॉक्टरों के लिए खाते हैं और फिर हमारी गाड़ी कमाई जो है वो डॉक्टरों के पास जाती है तो इसलिए रश्मि और कर्म इन दोनों पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता है आगे कहते हैं प्राणा प्राणा प्राण भी ये दो हैं दोनों से हम शुद्ध वायु का ग्रहण करते हैं तो हम जहां भी प्राणायाम करें वहां खुले स्थान पे करें गंदगी में और जहां पर अशुद्धि है जहां पर शुद्ध वायु नहीं पहुंच रही है वहां अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा शरीर बहुत दिनों तक चल नहीं सकता कोई ना कोई उसमें रोग लगेगा तो इसलिए यहां पर प्रार्थना की कि हमारी प्राण शक्ति भी बलवान हो यानी हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी प्राण शक्ति बलवान होगी प्राण शक्ति बलवान कैसे हमारे फेफड़े बलवान होंगे टीवी नहीं होगी क्षय नहीं होगा आपने सुना होगा ना कि लोग छाती पे पत्थर चुड़वा लेते हैं कार रुकवा लेते हैं देखा भी होगा शायद किसी ने तो ये सब प्राणायाम के ही कारण से वो श्वास लेते हैं और इतना उनमें स्टेमिना आ जाती है शक्ति आ है कि वो मन भर का पत्थर ऊपर से हथौड़ा लगता है वो टुड़वा करके और अलग हो जाते हैं और कोई कमजोर विचारा हो जिसका श्वास पर नियंत्रण ना हो वो तो पत्थर तो टूटेगा नहीं टूटे ना टूटे पर वो जरूर टूट जाएगा नीचे से तो इसलिए कहा कि हमारी जो प्राण वायु है वो प्राण वायु में हमें बलवान मिले ताकि हम अधिक शक्तिशाली बने और व्यायाम करते समय हम नाक से श्वास ना लें नाक से श्वास लें मुंह से श्वास ना लें क्योंकि मुंह से श्वास लेने से क्या है कि जो गंदगी होती है बाहर वातावरण की वो भी हमारे फेफड़न जाती है और उससे फिर हमारी प्राण शक्ति क्षीण होती चली जाती है और प्राण शक्ति की क्षीण होने से हमारे शरीर में कई तरह के रोग लग जाते हैं इसलिए यहां पर कहा कि हमारी प्राण शक्ति भी हमारे लिए हमारे मित्र की तरह काम देवे हमारे प्राण भी हमारा मित्र हो और कहा चक्षु चक्षु अब ये यहां दो चक्षु है तो दोनों आंखों से हम क्या करें आंखों से हम देखने का ही काम करते हैं पर देखेंगे कब जब ये दिखाएंगे पर देखने वाला पीछे अंदर है जिसे हम आत्मा कहते हैं और ये आंख जो है उसका साधन है तो यहां पर कहा गया है कि हम ईश्वर की महिमा को ईश्वर के बनाए हुए दृश्यों को ठीक से देख सके इसलिए हे भगवान मेरी आंखें भी शुद्ध निर्दोष और निरोग बनी रहे एक प्रज्ञा चक्षु है और एक आंख वाला है आंख वाले ने कहा कि देखो ओ कितनी सुंदर नदी बह रही है कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कैसी बर्फ पड़ रही है देखो कैसे कैसे पक्षी उड़ते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये है भगवान की कितनी सुंदर सृष्टि है देखकर के बड़ा आनंद हो रहा है और वो बिचारा जो धृतराष्ट्र है वो कहेगा कि काश मेरे भी आंखें होती मैं भी देख सकता तो मैं भी इस दृश्य का आनंद ले सकता तो आंख वाले को आंख का महत्व शायद उतना पता नहीं लगता जितने की धृतराष्ट्र को पता लग जाता है धृतराष्ट्र तो मतलब समझिए ना आप लोग सूरदास उसको पता लगता है कि आंख का महत्व क्या है तो अगर मेरा हाथ स्वस्थ है तो मुझे अपने हाथ का पता नहीं लगता लेकिन हाथ अगर बीमार हो जाए इसमें फोड़ा हो जाए इसमें कोई बीमारी पैदा हो जाए या ये कट जाए तो पता लगता है कि मेरे हाथ का कितना महत्व था तो यहां पर कहा है कि मेरी आंखें भी जो है वो जीवन पर्यंत तो मेरा साथ देती रहें आगे कहा है श्रोत्रम स्रोत्रम मेरे दोनों कान भी इसी तरह से सुनते रहे ये बहरे ना हो बहुत ज्यादा वो सुनना जैसे कान में एयरफोन लगा करके बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं वो भी अच्छा नहीं है एक सीमा तक सुना जा सकता है ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा सुनना बहुत ज्यादा सुनना तो वो कान में कई तरह के रोग पैदा कर देता है बहुत तेज आवाज में जाना जहां बहुत तेज आवाज आ रही है उनके बीच में खड़े हो जाना तो ये कानों की शक्ति को क्षीर कर देता है तो भगवान ने हमें ये इतने सुंदर यंत्र दिए हैं अगर हम इन्हें सुंदर बना रखेंगे तो हम भगवान की सृष्टि के गुणगान तो गाएंगे ही हमारा ध्यान में भक्ति में भी मन लगेगा और अगर सही रोगी है तो हमारा किसी में मन नहीं लगता तो स्रोतम स्रोत्रम और फिर का नावी हमारी जो नावी है वो ठीक रहे जनन शक्ति हमारी ठीक रहे क्योंकि नावी से ही बहुत सारे रोगों का विस्तार हो जाता है हृदय हृदय हुर्दे हमारा ठीक काम करता रहे अब जिसको हृदय रोग है उसको तो बहुत ही साधना रहना चाहिए हार्ट की जिसको बीमारी है तो हृदय हमारा बलवान कब बनता है जब हम प्राणायाम करते हैं जब हम शुद्ध हवा में घूमते हैं जब हम खान पान ठीक रखते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध बनता है अरे उम्र हो गई बड़ी और फिर भी हम घी खा रहे हैं अधिक खा रहे हैं नमक अधिक खाते हैं तो ऐसी स्थिति में हृदय बहुत लंबे समय तक साथ नहीं दे सकता, तो कहीं ना कहीं एकदम ही बंद हो जाएगा तो ओम हृदय फिर कंठ कंठ के बारे में भी इसी कहा है कि हमारा कंठ कैसा हो सुंदर हो बोले तो जैसे फूल झड़ रहे हों ऐसे बोले हाँ ये व्यक्ति तो बहुत मधुर बोलता है हम बोले तो भावना को मीठी करके बोले और फिर क्या हृदयम सिर है हमारा सिर बलवान हो सिर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं कई बार तो हमारा सिर भी बलवान होना चाहिए कि किसी की खोपड़ी खोपड़ी टकरा जाए तो कम से कम वो चोट सहन कर ले खोपड़ी से खोपड़ियां टकरा देते हैं ना कई बार पहलवान टकरा देते हैं ऐसे करके टकरा देते हैं तो हमारी खोपड़ी अगर मजबूत होगी तो हम दूसरे की चोटों को झेल सकते हैं लाठी किसी ने मारी प्रहार अगर हम नहीं झेल पाए तो मूर्चित हो जाएंगे तो हमारी खोपड़ी मजबूत हो बलवान हो और फिर आगे क्या कहा ओम शिह ओम भाव भावध्याम यशो बलम हमारी दोनों भुजाएं हैं अब इसमें जो यश और बल ये जो दो पदा है ये सबके साथ में जोड़ना चाहिए वाक वाक यशो बलम प्राण प्राण यशो बलम चक्षु चक्षु यशो बलम सबके साथ ये अनुवृत्ति ले जानी चाहिए कि हमारी वाणी हमा, हमारे कान हमारी आंखें ये हमें एक तो अर्थ यह है कि यश रूपी बल देने वाली हो ये सभी इंद्रिया हमें यश प्राप्त कराए हमारा चारों तरफ इन कान से यश फैले ये, ये है कि यश और बल ये बलवान भी बने और बलवान हो करके हमें यश की प्राप्ति करें तो दोनों प्रकार के अर्थ यहां पर लिए जा सकते हैं तो हमारी बाहुएं हमारी वाणी हमारे स्रोत हमारी, हमारी आंखें ये हमारी अवनति का कारण ना बन जाए और बाहुब्याह में शुभलम ओम करतल कर पृष्ठ और कर कहते हैं इसको हाथ को ये जैसे कर वैसे दूसरे अर्थ भी होते लेकिन यहां कर का मतलब है ये और तल ये ल और कर तो करतल कर पृष्ठ तो करतल को हम लोग कह सकते हैं करतल मतलब ये सीधा करतल है और कर पृष्ठ ये है ये तो करतल कर पृष्ठ तो करतल कर ही क्या है यानी जब हम आसमन करते हैं तो करतल कर में ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो विद्वान लोग इसके विभिन्न प्रकार के अर्थ निकालते हैं कि हम देखें कि मैं शुभ कर्म कर रहा हूं या उन कर्मों को कर रहा हूं जो शुभ नहीं है तो अशुभ कर्म का ये प्रतीक है शुभ कर्म का ये स्वेप ये जो कर्तल है ये प्रतीक है तो व्यक्ति देखे कि मैं कहीं ऐसे कर्मों में तो लिप्त नहीं हूं जो मेरे जीवन में अंधकार लाए तो इन कर्मों को देख करके अपना लेखा जोखा करे अपना आत्म निरीक्षण करे कि मैं किस स्थिति में हूं कहा हूं और एक ये भी होता है कि हम देवी और लेवी कई लोग लेते ही लेते रहते हैं देते नहीं है वो आदत भी बुरी है तो एक ये है कि दे भी और हम ले भी तो ये दूसरा अर्थ भी यहां से निकलता है तो ये जो इंद्रिय स्पर्श मंत्र है इस मंत्र से ये निकलता है कि हम अपनी सभी इंद्रियों को बलवान निरोग और पुष्ट बनाने के लिए हम निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ साथ वैसा पुरुषार्थ करें अगला मंत्र देखिए अगला मंत्र है मार्जन मंत्र मार्जन कहते हैं सफाई तो थोड़ा थोड़ा बोलता हूं और आप लोग बोले ओम भू पुना तो शिव से बोलिए ओम भूगा पूना तुने तयो ओ ठे ओं मह पुना जन पुना पाद सत्यम पुनातु पुनशिर शिरसि ओम खंब्रम पुनातु सर्वत्र इन मंत्रों में विशेष रूप से पीछे की बात का विस्तार किया गया है पहले के मंत्रों में कहा गया था कि हम सभी इंद्रियों को निरोग और पुष्ट बना करके इनका हम सदुपयोग करें और इस मंत्र में कहा गया है कि सदुपयोग कैसे करें किस भावना से करें तो इसमें सबसे पहले सिर को लिया गया है ओम भू ये ओम और भू ये ईश्वर का विशेषण है भू जो सबका जीवन देने वाला है जो सबके सबके जीवन का आधार है उससे प्रार्थना की जा रही कि पुनातु शिसी सिर में सपन विभक्ति यहां पर शिवसी सिर में क्या करें सिर में ओम भो पुनातु शिसी हे प्रभो सबके जीवन जीवनदाता मेरे सिर में पवित्र भावों को भर दीजिए सफाई के यहां पर दो अर्थ लिए जा सकते हैं एक तो है कि हम सिर को साफ सुथरा रखें सिर में जुए नहीं पड़ जाएं, सिर में गंदगी ना हो जाए सिर में खुजली ना हो जाए तो तरह तरह के साधनों से हम सिर की बाहरी सफाई करें दूसरा यह है कि हम चूंकि यहां पर हैं, यहां पर जीवात्मा है और इसी में ज्ञान और कर्मेंद्रियों का स्रोत है और यहीं से पूरा शरीर संचालित होता है जानंद्रियां भी यही है कर्मेंद्रिया भी है और इन, इनके द्वारा पूरा शरीर हमारा काम करता है तो क्योंकि सिर जो है वो सारी जानिंद्रियों कर्मेन्द्रियों का स्रोत है इस दृष्टि से हमारे सिर से ही अच्छे और बुरे भाव उत्पन्न होते हैं हमारे सिर में ही अच्छे और बुरे भावों का जन्म होता है इसलिए भगवान से प्रार्थना किए हे भगवान मेरा सिर हमेशा नकारात्मक भावों से क... ना भरे हमेशा ना भरे सदा ही सकारात्मक चिंतन की मुक्तता इसमें बनी रहे अर्थात मैं अपने भावों को निरंतर पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र बनाता जाऊं फिर आगे कहा ओम बोहा पुणा नेत्रयो ये जो दो नेत्र हैं इसमें कहा कि हे सब दुखों के दूर करने वाले हमारे दोनों नेत्र जो आपने मुझे देखने के लिए दिए हैं इनमें कभी अभद्र भावना ना आनी चाहिए मन में पहले वह भावना आती है फिर नेत्र में आकर के और फिर हम नेत्र से किसी को गंदी दृष्टि से भी देख सकते हैं तो कहा कि हम जब किसी को देखे तो मेरी मेरी जो आंखें हैं उनमें स्नेह हो आत्मीयता हो प्रेम का भाव हो अपनापन हो घृणा ईर्ष्या द्वेष ये भाव मेरी आंखों में ना आने पाए इसलिए यहां पर कहा कि हे प्रभु मेरे दोनों नेत्रों में क्या होना चाहिए प्रेम आत्मीता अपना और अपनापन ये हमारे अंदर निरंतर बने रहे और इन दो नेत्रों के द्वारा सभी ज्ञान इंद्रियों का ग्रहण कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें नेत्रों के बाद फिर किसी इंद्रिय का ग्रहण नहीं है तो सभी जितने भी ये आंख कान है और ये त्वचा है रस है जो भी ये पांच जानिया है तो नेत्रों को तो कही दिया इसमें बाकी चार जानों का भी इसी से ग्रहण कर चाहिए कि वो सब मेरी मित्र बने मेरी शत्रु ना बने तो कहा भूवर पुनातु नेत्र हो और स्वाहा पुनातु कंठ है मेरे कंठ को पवित्रता प्रदान करो कंठ पवित्र कैसे होगा शुद्ध आहार विहार से पवित्र हो सकता है और इसको शुद्ध भाव से भी हम इसको शुद्ध बना सकते स्वपनातु कंठ कंठे महापना तो हृदय महान को परमेश्वर महान है पूजनीय है उसकी उदारता से अपनी उदारता की तुलना करो कि मेरे अंदर हृदय में संकीर्ण भाव तो नहीं है मेरे हृदय में उदारता है या नहीं है अगर मेरे हृदय में केवल अपनों के लिए ही उदारता है बाकी दूसरों के लिए क्षुद्रता है तो वो उदारता मेरे अपनों के लिए भी बहुत समय तक नहीं रह पाएगी अपने के लिए उदारता भी वो संकीर्ण बन जाएगी इसलिए इसमें प्रार्थना की है, हे प्रभु मेरा हृदय इतना उदार बना दीजिए कि मैं सभी के लिए अपने हृदय में स्थान दे सकू महाप्रणा तो हृदय फिर जना प्रणाभ्याम तो सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा हमारे अंदर भी कुछ करने की शक्ति प्रदान कीजिए जनापुनात माध्यम हम कुछ बनाए हम कुछ निर्माण करें हम निकम्मे ना बैठे और फिर कहा तपा पुनाथ उपाधे तपा हे तब करने वाले ईश्वर भी तब करता है ये जो इतनी लंबी चौड़ी जो सृष्टि बनी है बिना तब के थोड़ी बनी है हमें तो एक चूल्हे की रोटी बनानी होती है तो कितना चकला चाहिए बेलन चाहिए फिर सिलेंडर चाहिए फिर चिमटा चाहिए ये चाहिए वो चाहिए तब कहीं एक रोटी हमारे हाथ में आती है और उसमें भी पता नहीं फिर और भी कई समस्या खड़ी होती है एक रोटी बनाने में तो जैसे हमें एक छोटी सी रोटी बनाने के लिए तब करना पड़ता है उसको तो पूरा संसार बनाना है और बना रहा है और बनाएगा मिटाएगा बनाएगा मिटाएगा यही उसका काम उसको कितना तप करना पड़ता तो क्या हे तपस्वी परमात्मा हम भी तपस्वी बने तपा पाद उपाद ये जो दोनों पैर है ना ये तप, तप के लिए तैयार हों ये इनके कारण से हम क्या करें कर्मठ हों कर्मशील बने इन पैरों का उपयोग करें आलस बन आलसी बन करके हम अपने जीवन का क्षय न करें तो ये उपलक्षण है सभी कर्मेंद्रियों का इसमें ग्रहण करना चाहिए हमारे हाथ हमारे पैर हमारी सब कर्म इंद्रिया जो है वो निरंतर कर्म करने में रत रहे शुभ कर्म करने लगी रहे तो तपापुनातु पादयो सत्यम पुनातु तो पुना सुरक्षित हे सत्य स्वरूप प्रभो आप तो जानते ही हैं कि मेरी क्या स्थिति है मैं किस स्थिति में हूं आप मेरा सब कुछ जानते हैं तो यहां सिर में पुनः प्रार्थना यह निवेदन परमात्मा से किया गया है कि हे प्रभु मेरे सिर को आप दोबारा पवित्र कीजिए बार बार पवित्र कीजिए क्योंकि सिर यह बड़ा भयानक है अगर इसमें एक बुरा विचार घुस जाए और उसको हम पोषण दे दें उसको हम अंदर स्थान दे दें तो वैसे मैंने कल कहा था कि अगर कंप्यूटर में एक बाय घुस जाता है तो पूरे कंप्यूटर के जो कार्यक्रम सारे बिगाड़ देता है इसी तरह अगर इसमें एक बुरा विचार अगर वायरस का घुस जाता है और हमने उसको नहीं निकाला वो निकलता सत्संग से वो निकलता स्वाध्याय से वो निकलता है, है अध्यात्म अध्यात के ग्रंथों को पढ़ने से वो अगर नहीं निकाला गया तो वही अगर हमारी क्रिया में आ गया तो पता नहीं हम क्या क्या कर बैठेंगे जहाज में एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुब देता है समुद्र में एक तो छोटा छेद हो जाए अगर उसको बंद ना किया जाए तो पूरा जहाज डूब जाए इसी तरह से एक भी बुरा विचार अगर मेरे मन में जम गया और मैंने उसको खाद पानी दिया तो वो मेरे शरीर का तो सर्वनाश करेगा ही करे, करेगा लेकिन जिसके संपर्क में आएगा उसका भी सर्वनाश कर डालेगा इसलिए कहा प्रभु मुझे सिर में दोबारा निर्मलता प्रदान कीजिए और क्या कहा सप्तम पुनात पुनस्म खम ब्रह्म पुनात सर्वत्र आप सर्वत्र कह गए यहां पर तो कोई ज्ञान इंद्रिय कोई कर्म इंद्रिय भूल चूक से अगर मुझसे कहीं स्पर्श करने में छूट गई हो तो हे प्रभु वो सब की सब मेरी इंद्रियां पवित्र बने क्योंकि पवित्र हृदय में ईर्ष्या नहीं ठहर सकती पवित्र हृदय में क्रोध नहीं ठहर सकता पवित्र हृदय में छलखवट नहीं ठहर सकता ये अपवित्र हृदय में ही कलह कलेश और तूफान और दुर्विचार ये अपवित्र हृदय में ही अपना कोहराम मचाते हैं तो इसलिए इन मंत्रों में प्रार्थना की है कि हे प्रभु मेरे इन सब अंग प्रत्यंगों में इंद्रियों में कर्मिंद्रियों में पवित्र भाव पवित्र भावनाएं पवित्र चिंतन की एक धारा बहती रहे मेरा मस्तिष्क बार बार सुविचारों को ही ग्रहण करे और अगला है प्राणायाम मंत्र प्राणायाम मंत्र क्या है बोलिए वैसे सबको याद होगा फिर भी आवृत्ति कर देता हूं ओ बोलिए ॐ सहा, स्व महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम अब इन सात मंत्रों में ईश्वर के विशेषणों की ही चर्चा है यानी जब हम प्राणायाम करें बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, लेकिन प्राणायाम करने वालों के अनुभव में ऐसा आया है कि प्राणायाम करते समय भी बाहरी जो विचार हैं जो कुचार हैं वो तेजी से आक्रमण करने लग जाते हैं इसलिए इस मंत्र के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि प्राणायाम करते समय भी हम ईश्वर का ही स्मरण करें ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे तो किसी दूसरे का स्मरण करेंगे घर का स्मरण करेंगे किसी मित्र का स्मरण करेंगे किसी शत्रु का स्मरण करेंगे तो क्या होगा कि कि प्राणायाम के द्वारा हम जिस भगवान का स्मरण करना चाहते थे उसका स्मरण तो छूट गया वो तो कहीं गया और हमने अपने घर का परिवार का शत्रु का स्मरण करना शुरू कर दिया तो ऐसी स्थिति में प्राणायाम से जो लाभ पहुंचता है या जो लाभ पहुंच जो लाभ पहुंच सकता था उस लाभ से हम आप वंचित हो जाएंगे इसलिए प्राणायाम करते समय क्या करना जैसे मान लो एक प्राणायाम जैसे आप सुबह अपने आचार्य जी बताते हैं उपासना के समय में बाह्य प्राणायाम जैसे आप शांत जिस से बैठे मन में प्रसन्नता है और आपने बाह्य प्राणायाम किया अब मैं बाहर का चिंतन नहीं कर रहा हूं अब ये ओम भू भु, ओम ओम भ इसी का चिंतन कर रहा हूं इससे क्या होता है कि ईश्वर के गुणों का हमारे अंदर जो बार बार बार बार उसका स्मरण चलता रहता है तो हमारी भावनाओं की जो गंदगी होती है वो गंदगी धीरे धीरे साफ होती चली जाती है वो कीचड़ हटती जाती है तो इसलिए इस प्राणायाम मंत्र में कहा है कि हे प्रभु जब मैं प्राणायाम करूं तो प्राणायाम करने से पहले मैं आपका विचार करू प्राणायाम करने से क्या होता है हमारे दोष दूर हो जाते हैं कौन से दोष दूर हो जाते हैं शरीर के दोष दूर हो जाते हैं प्राणायाम करने वाला कभी हृदय रोग करोगी नहीं होगा अगर सही विधि से करता होगा तो प्राणायाम करने वाले को हाई ब्लड प्रेशर लो प्रे... ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप निम्न रक्तचाप उसको नहीं होगा प्राणायाम करने वाले को तनाव नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि प्राणायाम किया जाता है सहजता से और उसका हमारे पूरे पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है जब हम बाहर प्राणायाम करते हैं और जब हम पेट को पीछे खींच करके ले जाते हैं तो हमारे गुर्दे हमारे लीवर हमारी आते जितने भी अंग हैं वो सबके सब सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय हो जाने से क्या है कि उनकी क्षमता बढ़ जाती है इसलिए जिन लोगों को पेट की समस्या है वो प्राणायाम अवश्य ही करें चाहे कितनी उम्र के हो सत्य भर सिद्धांत अलंकार आपने नाम सुना होगा चौरासी वर्ष के थे जब उन्होंने पुस्तक लिखी थी बूढ़े बूढ़े से हाँ बुढ़ापे से जवाकने की ओर और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चौरासी वर्ष का हो गया लेकिन फिर भी मेरे मैं कमरे में ऐसा कूद फादता हूं बच्चे कूदते हैं चौरासी साल हुआ आप देखिए और आजकल क्या होता है आदमी जैसे पचास साठ का होता है अजी मैं तो बूढ़ा हो गया जी और बूढ़े जैसे भाषा बास, बोलने लग जाते हैं बूढ़े जैसे काम करने जाते जैसे लग जाते हैं बूढ़े जैसे खांसने लग जाते हैं अरे जब पचास साल की कोई उम्र होती है क्या अभी तो जवान हो पचास साल का आदमी तो जवान होता है तो बुढ़ापा जो है वो हमारे शरीर से कम आता है विचारों से ज्यादा आता है और हमारे भारत में परंपरा है कि जैसे ही आदमी के सफेद बाल सफेद दारू होते उसको दादा कहके पुकार, पुकारना शुरू कर देते हैं और दादाजी बैठे इधर बस दादा को बुढ़ापा आ गया जैसे पोते ने कहा ना कि दादाजी इधर आओ बस समझ लेना चाहिए कि अब दादा भी बुढ़ापा आ गया और वो दादा भी सोचता कि मैं बूढ़ा होगा क्योंकि अब ये मुझे दादा कहने लग गए ऐसा नहीं है हमारे बुढ़ापा का जो हमारे, हमारे बुढ़ापे बुणा, का जो मानदंड है वो मानदंड कैलेंडर नहीं है कि आज में छप्पन का हो गया अट्ठावन हो गया पैंसठ का हो गया सत्तर का होगा ऐसा नहीं है हमारे विचारों पर बुढ़ापन इस कमरे में मतलब नहीं कि हम बूढ़े ही नहीं होंगे बूढ़े तो होंगे लेकिन मन में हमारे उत्साह और उमंग बनी रहेगी तिरासी साल के आचार्य सत्यानंद जी वेद आप सभी लोग परिचित होंगे बहुत अच्छे विद्वान है वेदों को उनकी बहुत अच्छी पकड़ है वो अभी भी लिखते रहते हैं और उनकी आवाज में अभी भी उत्साह है और अभी भी वो आप कोई यज्ञ करवाने के लिए कहता तो यज्ञ करवाते हैं पारायणज करवाते हैं ये करवाते हैं वो करवाते हैं निरंतर तो लिखते रहते हैं कई लोग सोचते हैं तो बूढ़े होगा, अपना लिखने लायक रहे ना सुनने लायक रहे ना पेट की पाचन शक्ति ठीक काम कर रही वो आदमी अपने विचारों से ही बूढ़ा हो, हो जाता है और वो अभरा हो जाता है इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम ये भी विचार करेंगे ईश्वर कभी बूढ़ा होता है या मैं कभी बूढ़ा होता हूं आप कभी बूढ़े होते हैं क्या आपका तो मौन है पर संकेत से कह दी कि नहीं होते बूढ़े मेरा मेरा मतलब है आत्मा से आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती परमात्मा की बूढ़ा नहीं होता युवानम युवानम युवा बना रहता है और आत्मा अब अपना आत्मा भी युवानम बना रहता है युवानम अजरम अगरम अमरम ये अमर और बना रहता है तो जब आत्मा बूढ़ा नहीं होता तो शरीर की भावनाओं को हम क्यू इस तरह से मोड़ दे देते हैं कि हम ना बूढ़े हों तो अपने आप को बुरा समझने लग जाते हैं। तो अंतिम समय तक जब तक श्वास में श्वास चलती रहे अपने विचारों को सदा जवान रखिए और वो प्राणायाम के द्वारा संभव है और बुढ़ापे में बुढ़ापे जैसा भोजन खाइए बुढ़ापे में जवानी जैसा भोजन खाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी बुढ़ापे में जवानी जैसे काम तो कर सकते हैं उछलना कूदना भागना बूढ़े आदमी क्योंकि दौड़े होती है प्रतियोगिताएं होती हैं अस्सी साल के वृद्ध मासो की प्रतियोगिताएं होती हैं कबड्डी खेलते हैं अस्सी साल के तो इससे क्या निकला की जब हम प्राणायाम करते हैं और जब हम अपनी मनोभावनाओं को सशक्त बनाते हैं जब हम हमेशा उत्साह में उमंग में रहते हैं तो हम बहुत लंबे समय तक अपनी इस जीवन यात्रा को सुखद बना सकते हैं तो आज मैंने तीन मंत्रों की आपसे चर्चा की और इन तीन मंत्रों में अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को भगवान से बलवान बनाने की जोरदार प्रार्थना की गई है हम सद्भावना से संध्या करते समय इन भावनाओं पर जोर देंगे तो हमें बहुत लाभ होगा और आगे की चर्चा कल करेंगे आपका धन्यवाद